कल अनु शब्द और क्या होता है सर शुद्धि भी, भी हो गया शुद्धि है पहला क्या शब्द काल हुआ अनडूह क्या प्रतिपेदिक अनडूह प्रथम दिक्किया बना अन संबोधन में ये अनडीर्घ है प्रथमा एक में दीर्घ कैसे हुआ चतुर वो प्रथम संबोधन में नहीं लगे सूत्र क्यों हाँ आम संबुद्ध तो है सूत्र चतुर प्राप्त है या नहीं प्राप्त है सुपर है प्राप्त है हाँ उसका ये अपवाद आम संबुद्ध आम संबुद्ध संबुद्धि पर करता है तो अनडू हो शब्द को सर्वनाम स्थान है संबुद्धि समबुद्धि सर्वनाम स्थान है कि सुत तो से सुड़नपुंसक तो वह आम प्राप्त है कि सुत तो से वाना नहीं नहीं में आम नहीं वा तो से? क्या आगा। आगा। वा किसुत क्या बना हाउ में क्या बना अन वाहौ नकार नहीं अरे में न कर कहाँ से आ गया अन में हाँ सावन डवन साव अडोह में कितने पदे हैं सौ अनडोह सावन अडोह से क्या क्या होता है नूम होता है किस तरह से हाँ नूम कहाँ होता है सर्वण स्थान पर कहाँ से नूम होता है सौ सु परत है औ में नहीं हुआ समुद्धि में हुआ संशय क्यों समुद्धि में हुआ हाँ और कहाँ होगा सप्तम बहुचन में, में? ना, न सु नहीं हाँ तृतीया भी बोलो अन्नाडूभा क्या अनूबे हम न दसु संशोधन ढुहम द क्या करता है वसु संशोधन सोना बोलो क्या करता है हाँ देखो पुस्तक देखो अभी देखना पड़ेगा ना क्या करता है मालूम बोलो हाँ ये शांत बसंत से इसको बोलना पड़ेगा शांत बसंत हो और संशोधन तीन को पदांत में दह होगा तो हा अनुद्व्याम किसको दह होगा हाँ को दह विद्वान क्यों दिया है शांति थे केम विद्वान विद्वान शांत हे तो फिर क्यों दिया विद्वान हे वसुंत वसुंत होने के कारण यहाँ वसुत अनुम से द होना चाहिए किंतु वसुंत शांत होना चाहिए यहाँ वसुत है शांत नहीं शत्रु को वसुआ सकार के आलोक हो गया शांत नहीं होने से वसुं शत्रु ध्वसुआ न शुत्र नहीं लगा विद्वान में नहीं।, नहीं लगा पंदा अंत है कि सस्तम ध्वस्तम सृस्तम धातु क्या माले में स्रंसु ध्वंसु तो वहाँ पदांत नहीं होने से द नहीं हुआ स को स रहा थोड़ा सा हो गया शुद्धि शब्द हो गया आगे चतुर शब्द क्या शब्द है चतुर चतुर अंत में आ है या नहीं नहीं, नहीं। चतुर ये अलग है ये चतुर रे है चतुर का क्या अर्थ मालम चार ये नित्य बहुवचन होगा एक द्विवचन नहीं होगा चतुर का सु आएगा जस आएगा क्या सत्र लगेगा चतुराना डु हो राम उदात सर्वनाम स्थाने है क्या जस सर्वनाम स्थाने है क्या लगेगा चतुरा नुह हो राम उदात आम मिदोच पर ऊ क्या के आ चतुर के ऊ क्या गया आने पर एकोच से हो जाएगा क्या बनेगा चुवार अगर अस चतवार विसर्ग हो जाएगा क्या रू बना और द्विवचन में क्या बनेगा हैं एक में क्या बना हाँ एक में चतवार कहाँ बना जस में संबोधन में नहीं क्यों नहीं है चतवार <laughs> द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा क्या प्रातिपद के आम की सूत्र से होगा चतुर हो रहा ले गया ये क्यों क्या मैं पूछा लगे नहीं लगेगा चतुराना डोर आम दात नहीं लगेगा अब उत्तर प्रश्न पूछे आम नहीं लगेगा कहते घी गया नहीं ये क्या मतलब आम होगा ना नहीं, नहीं। क्यों नहीं होगा सर्वस्थान पर कौन आम करता है सर्वन स्थान नहीं क्यों नहीं सुनपुंसक सूत्र से स सर्वानुस्थान संज्ञा नहीं क्यों सूट में छ नहीं आता है हाँ सू औ जस अमआउट सो नहीं आता है तो आम होगा चतुर अगर अस मिला दो सीधा रुत्त विसर्ग क्या बनेगा चतुर बीस आने पर चतुर अगर बीस रुत्त विसर्ग कर दो क्या बनेगा चतुर्भी भी, भी होगा जब चतुर्भि रेप होगा विसर्ग नहीं होगा खर पर नहीं पदार्थ का है क्या पदार्थ का है हाँ पदार्थ है पर में क्या चाहिए, चाहिए। खर चाहिए अथवा हाँ चतुर्भ्यश में चतुर्भ्य चतुर्ग्र चतुर चतुर चतुर आम चतुर्ग्र आम अनुपुर गया षट चतुर्भ्यस्य आम नुरागम षट संज्ञक शब्द चतुर शब्द से आम को नूट होगा नूट किसको होगा आम को नूट का टकार इत संज्ञा किस सूत्र से उकार उच्चारण के लिए नकार रहेगा कोई कहते उपदेश रणनासी कहीं कहीं कहे उच्चारण के लिए ईद संज्ञा के बिना ऐसे ही अपने आप उच्चारण के लिए जो है इत संज्ञा लोप के बिना अपने आप निवृत्ति हो जाती है तो नूट होने के बाद चतुरग्रह नाम हो जाएगा चतुरग्रह नाम नामी से दीर्घ हो जाएगा ना नहीं नामी नाम पर है नहीं नामी क्यों नहीं लगता नामी से अदंत अजंतंग नहीं अंत में क्या है रेप चतुर नाम सत्य लग जाएगा रसाभ्याम नो न से पर नो ना नो क्या अभिहती है ष्टी नकार को नौ आदेश होगा न में अकार उच्चारण के लिए नकार के स्थान पर नकार आदेश होगा समान पद में गुण्वने पर क्या रूप बनेगा चतुर्ण सतुरा गये अचोराभ्याम द्वे अचह पराभ्याम परस्य परस्य यरु रे फाभ्याम ये दूत्र पहले आया है किसमें ऐ क्या रूप बनाने के लिए गौरीऊ अच से पर रेप हकार से पर यर को दी होगा चतुर में ऊ अच है उसके बाद रेप है रेप से पर यर चाहिए यर कौन है यहाँ नकार यर में आएगा इसको दी हो जाएगा दीता पर एक नकार दो नकार न हो जाएगा क्या रूप बनेगा चतुर नाम चतुर नाम हो जाएगा सात नंबर में उनत्तो है आठ चारि द्वित करने वाला पर हाँ। पहले हलत्तो हो जाएगा उसके बाद द्वित्य हो जाएगा बोलो रूप चतर और एक रूपये चतुर अग्रसुप रु चतुर्गे सुप होने पर रेप चतुर्क्य पद संज्ञा के सूत्र से स्वादिष् सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा पदसंज्ञा होने पर रेप को करना विसर्ग करना किसूत्र से कर विसर्ग कर पर में है में कौन है विसर्ग प्राप्त है अगो सूत्र है रोह सुपी रु को सुप पर रहते विसर्ग करता है सूत्र ये सूत्र नहीं होता तो रेप को विसर्ग प्राप्त था क्या किस सूत्र से सिद्धे सत्य आरंभ हो नियमार्थ जब रेप को विसर्ग सिद्ध था उसके लिए पानी निमहसने के सूत्र बनाए रू सुपी, सिद्धे सत्य आरम्भ हो नियमार्थ नियम करने के लिए नियम क्या करेगा सुप पर रहते रू को ही विसर्ग होगा रू को ही रूप के रू के रेप को केवल रेप रहेगा तो विसर्ग चतुर में जो रेप है वो है रू का रेप नहीं है रू के रू संबंधी रेप का विसर्ग होगा सुपर है ये नियम कर दिया रो रेब विसर्ग सुपी रो रेब रू का ष्ट रो हो रू को ही विसर्ग होगा रू के उकार तो अनुबंध है ये संज्ञालोप हो जाएगा तो रू के रेप को विसर्ग करेगा केवल जो चतुर के रेप रू का है, है तो विसर्ग किस सूत्र से होगा नहीं होगा नियम कर दिया रू क ही होगा खरबसाने और विसर्ग यानी अभी नहीं लगे नियम हो गया तो विसर्ग होगा चतुर अग्र चतुर सुन से सत्व किस सूत्र से होगा आदेश प्रत्ये सत्व स होने के बाद सरकार को द्वित्व के सूत्र से प्राप्त है अचोर हाभ्यां चतुर में ओ अच उसके पर रेप है उसके पर में यर यर में आएगा सकार द्वित्व प्राप्त श्य द्वितीय प्राप्त कहना सूत्र न प्राप्त है न पर शरो अचि अचि सरह अचि परे सरो न द्वेषता निश्चित कर देता है अज पर होगा तो सर को द्वित्व नहीं होगा अच पर में है यहा अज क्या है है वो अचहेगा पर सर में कौन आएगा सर सर को द्वित्व नहीं होगा इसलिए चतुरसु में कितने रुपये बनेगा एक रुपए द्वित्व होगा तो सरकार को द्वित्व क्यों नहीं होगा सरोज निषेध कर दिया चतुरसु बनिया, फिर एक बार दो चतर चतुरह बोलते हो सरल करके चुम नहीं रहना सबते हैं कि तो सरल है क्या बोलेंगे और जो नहीं आएगा उसको बोल सकते उडारे के बोलने के लिए सरल हो तो भी बोलना आगे क्या शब्द आएगा क्या शब्द हो प्र सम धा सम धातु सम, सम से सम के मकार को न हो जाता है मो नो धातु हो धातुर मत्स्य न पदां ये समध से कोई भी प्रत्यय होता है प्र समातु से कोई भी प्रत्यय होने के बाद सम होने इस को आकार को दीर्घ हो जाएगा स के आकार को दीर्घ करने के लिए कोई सूत्र है किसके पास अनुनासिक अनुनासिक से हलो बुधाए कहीं दी है क्या है बोलो जोश बोलो क्विं क्वीन क्या अनुनाशिक है ना क्वीन अनुनासिकस्य क्विजलो होंगीति अनुनाशिका है कोई पर हो तो दीर्घ हो जाएगा शव के आकार को दीर्घ से शाम बनेगा पर शाम सु का लोप होगा कि सूत्र से हलम करते कहीं क्या सूत्र बोलो सब किस का लोप होगा किस प्रातिपति को क्या है प्रशाम क्या क्या सूखा लोप किस सूत्र से होगा लोप होने पर क्या रहेगा प्रशाम उसकी पद संज्ञा है किस सूत्र से सुपतिंगम पदम शुभ अंत है या तिंगंत है इसमें सुखा तो हो गया प्रत्यय लोप है प्रत्यय मानकर पद संज्ञा तो पदांत में मकार रहेगा तो सूत्र लग जाएगा धातुर मदांत म को न हो जाएगा रूप क्या मानेगा प्रशांत अनुकार का लोप हो जाएगा न लोप प्रातिपदिका अंत्य होगा नही क्यों प्राथिपदेख्या तद अंत न से लोप निकालो संख्या निकालो न लोप प्रातिपदिक आठ आठ दो मो धातु क्या क्या संख्या है ये त्रि त्रिपादी में है परतृ्रिपादी कौन है मौनो धातु है परतृपादी पूर्व है न लोप तो पूर्व त्रिपादी के दृष्टि से परतृ्रिपादी असिद्ध होने के कारण उसमें नकार नहीं दिखेगा न लोप प्रातिपद ज्ञान तूत्र की दृष्टि से ये सूत्र असिद्ध है मोनो कौन असिद्ध होगा ये सूत्र असिद्ध होने से उसका कार्य जो मो न हुआ न तो असिद्ध हो जाएगा नकारांत नहीं रहेगा तो न लोप प्रातिपेदिका अंत से लगेगा तो नकार का लोप किस तरह से होगा नहीं होगा रूप क्या बनेगा प्रसाद आगे औऊ में क्या बनेगा प्रसा नऊ मऊ प्रसा मऊ प्रातिपेदी का मकार प्रसा मऊ जस में संबोधन में क्या बनेगा हे दीर्घ होगा दीर्घ शब्द है ही प्रशान उसको करने का नहीं सुपरत दीर्घ किया गया क्या वह प्रातिपेदी का दीर्घ है हे प्रसान हे प्रसाम का क्या है प्रसाद द्वितीया में क्या बनेगा प्रसाम प्रसाम प्रसा तृतीया में प्रसामा भ्या क्या है नाम न यार माँ पूछेंगे तो प्रसाम नहीं कहना नामी पूछते ना यार माँ ए माँ कहते हो ना मां नहीं ना हो जाएगा पद्म क्या व्यायाम पर रहते किस सूत्र से क्या सूत्र बोलो पद संज्ञाओं से माँ को ना हो जाएगा जो तो प्रसान भ्याम क्या बनेगा विषमय में? में? क्या बनेगा प्रसा चतुर्थ में षष्ठी में बोलो ष्ठी प्रसाम, प्रसाम नोट हो गया नहीं रसो नदी आप नहीं लगेगा क्यों नहीं लगता है रसोन नहीं नदी नहीं आपने सप्तमी को वचन क्या बनेगा प्रसामी प्रसामो हो बहुवचन याने पर प्राथिविका क्या है प्रसाम अग्र सु पद संज्ञा है क्या किसूत्र से पद संज्ञान से, से म कार को न करने वाले कर कोई है। क्या क्या, क्या क्या को? को? है क्या क्या बोलते क्यों नहीं जोर से बोलो क्या सूत्र क्या होगा न को म को प्रसान अग्रे सु है क्या बन जाएगा प्रसान अग्रे सु न क्या स रहेगा तो कोई सूत्र है किसके बोलो पुस्तक में नश्च परस्य श्य क्या है धुड़वा होता है क्या होगा धुड़वा आदेश होगा दुड़ा दुड़ा। आदेश क्या होगा धूट आगम दुड़ा होगा विकल्प से न से पर सरकार को सकार को धूट करें तो आदि में होगा अंत में होगा आद्यंत टा कितो ये टीत है किति आदि में सकार के पहले धूट करेगा धकार प्रशान अग्रे ध अग्र स धकार को हो जाए खरीचे से चौथता है तो क्या रूप बनेगा प्रशांत होगा तो क्या बनेगा प्रशांत सु बनेगा रूपनेगा रूप दे दिया तो नहीं दिया दिया नहीं वो सबको मालूम आस आ है हैं असीधो अच्छा इतने रुपये संभाव दो संभाव्य थे असीधा कहाँ ले कहा है दोनों रिपोर्ट कहाँ दोनों रुपये में तो नौ रोप के लिए दिया है ना नश्य के लिए दिया नस्य असीध्धवात् न लोपो न सप्तमी बहुवचने प्रशांशु नश्चे वैकल्पिक दृढ़ागम सदी प्रशातु प्रशांशु रूप दसिध क्या दूर बनेगा ऐ कह दिया प्रशांसु इतर नश्चित दृढ़ागम तो न अच्छा नस्य सूत्र निकालो नस्य कितने आठ तीन तीस ना तो उसके दृष्टि से मौन धातु असिध हो जाएगा तो नत्व होगा कैसे होगा नश्य के दृष्टि से मोन धातु असिद्ध है क्या क्या टिप्पणी में क्या लिखा है पढ़ो हाँ देखो दिया मोनो धातु इत्यास असिद्धा मोनो धातु असिध होने के कारण नश्य सूत्र नहीं लगेगा ये लिखा है टिप्पणी में ठीक है मोन ओ धातु असिध होगा नश्य के दृष्टि से असिद्ध होने के कारण नश्य सूत्र लगेगा लगेगा तो न क्या धूट हो जाएगा और गलत दिया है एक गीता पेश वाले पुस्तक नई पुस्तक पुरानी ये तो पुराने में दिया है प्रशांत सप्तमी बहुवचने प्रशांसु इत नश्चैत्य वैकल्पिक दुराग में सति प्रशांत सु प्रशांशु रूपद्वयम संभाव्य दिया है ये तो ही वही है ना वही पुस्तक है ना तो गान हाँ बनेगा धुरु बनेगा रूपचंदी का नहीं किसके बाद वही में नहीं रूप दो दिए ना दो बनेगा वो गलत सामने नंबर देखो नश्चय के दृष्टि से मुँह नोश है क्या <Zur bad music> तो नश्च लगेगा हाँ लगेगा आगे देखो शब्द है क्या शब्द आगे मालूम है किम शब्द है किम शब्द सर्वनामें आता है सर्वाधिकण में हैं? सर्वाधिकण में अंतिम शब्द क्या है भवतो किम अंतिम शब्द क्या है किम किम शब्द कि सर्वनाम संज्ञा होगी किस से आदमी सर्वना अच्छा सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी हो गया नहीं आने पर सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी किसकी किम शब्द कि सु और जो आने पर किम शब्द की संज्ञा सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी नहीं नहीं होती सर्वनाम स्थान संज्ञा तो सु और जस अमआउट की होती है किम शब्द की होती है सर्वनाम संज्ञा किम शब्द की होगी नहीं हुई सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई किस सूत्र से सर्वाधीन सर्वनामा सूत्र से किम शब्द की क्या संज्ञा और सर्वनाम स्थान संज्ञा किस सूत्र से हैं शादी शादी सूत्र से सर्वनाम स्थान संज्ञा किम शब्द की नहीं होती है सर्वनाम संख्या होती है किस सूत्र से थाने थाने। हाँ देखो सूत्र किम कह किमाह कह, कह जस कुछ विभक्त्या आने के बाद किम को को आदेश हो जाए किम कह किम का षष्टियंत किम किम शब्द किम का षष्टीम तस् बनेगा कस्य कश्यदम कस्य किसका किन्तु किम मतलब किम शब्द को क आदेश होगा विभक्त्याने पर अनिकाल सर्वादेश पूरा किम किसान पर क में कितने बनने क और अ दो बने पूरा किम किसान पर क हो जाएगा विभक्त्याने पर सुविभक्त क्या औ विभत जस विभत कि से हाँ कहने के बाद अदंत हो गया सर्वज स्वरूप बनेगा सर्वमीजे सर्वका प्रथम आगे कहमाना सर्व क्या क्या बनेगा कह औने पर क्या बनेगा कौ जस आने पर क्या सत्या जस आद गुण हो जाए के कह कौ के आगे से समर्व द्वितिया बोलो कम कौ कान नकारांत है न लोप प्रातिवेदिक नहीं लगता है क्यों नहीं लगेगा प्रातिपेदिक नहीं न भी हो तो तुष्मा क्या करेगा कान के नकार का न प्राप्त है ना नहीं न लोप प्रातिपेदिक प्राप्त नहीं है प्रातिवेदिक संज्ञा का जो पद होगा उसके नकार का प्रातिपेदिक क्या है क कान की प्रातिवेदी संज्ञा है क्या नत्व प्राप्त नहीं अटकुप पदांत से नहीं नत्व प्राप्त ही नहीं अटकपाँव से नत्व होगा रे फ सकार निमित्त हो तो निमित्त है क्या ने, ने, ने, वहाँ नत्व प्राप्त था राम शब्द में यहाँ नत्व प्राप्त है ने, ने, तो नत्व के निषद के सूत्र से होगा प्राप्त ही नहीं तो रूप क्या मनेगा हाँ बल सुर से बोलो कह कऊ के इति प्रथम दी त्या बोलो कस्टिबहजनी क्या बना के शाम सौ कहाँ ऐसे आ गया आमिर सर्वनाम न सुठ नामी से उपदाद्रिक होता है ना नहीं क्यों नहीं नाम पर में नूट क्यों आया नहीं नूट नहीं होता है रसन अद्याप नूट प्राप्त है या नहीं प्राप्त था उसके बाद करेगा आमि सर्वनाम सोट क शब्द हो गया आगे क्या शब्द है इदम शब्द है इदम दम तेजादि में कौन कौन आते बनो बोलो त्यद एक सूत्र पहले आया था तेजादि नाम आया है तेजादि को कब होता है तेदादि नाम बहुत पर कहाँ तक होगा त्यत से लेकर कहाँ तक जाएगा दि पर्यता नाम एव स् दि तक हो। फिर बोलो तेद बोलो त्यद तद यहाँ तक इतने तक लगेगा सूत्र तेदादिनाम क्या सूत्र कितने पद है दो पद है द्वितीय पद क्या है हाँ नाम देखो पहले इदम शब्द तेदादि में आएगा क्या तेदादिनामह प्राप्त है प्राप्त होने पर सूत्र लगेगा इदमो इदमो इदम को म हो जाएगा अलोम तरिभाषा से इदम के मकार को म हो जाएगा ईदम के मकार को क्या हो जाएगा को म करने से क्या बड़ापन है? <laughs> बड़ा है क्या बड़ा है कह रहे करना क्या जरूरत है तेदा दिना मह सूत्र से जो मोह होना था अभी म को विधान करने से तेदा दिना मह सूत्र लगेगा तेदादिना म लगे गया सूत्र देखो उसका अपवाद हो गया इदमो मह जो लगता है वहाँ अवश्य ही तेजादिना प्राप्त है प्राप्त हे ये न ना प्राप्त हो ये विधि आरभ थे स तस्या अपवाद ये अपवाद कौन होगा इदमो मह किसका अपवाद देखो त्यदाद्यपवाद त्यदादि सूत्र से जो अत्व ना था तेदाद्यव त्यदादि सूत्र के द्वारा क्या होता है अ होता है अत्व तेदाद्यत्व का अपवाद तो अब इदम म लग्न से म को म हो जाएगा तेजाद्य नाम लगेगा प्रतिवोद क्या रहेगा तो इदम अगर क्या विभूति है सु शु। आगे सूत्र ईदो पुंसीदम ईदोय सौ पुंसी इदोए पुंसी ईद षियंत ईद को अय होगा पुलिंग में ये सूत्र स्त्रिंग में लगे नहीं।, नहीं ना अपन से लग गया नहीं ईदम ईद अय ईदम के ईद को अय हो जाएगा में कितने बन पांच पाँच इतने लोगों की गिनती करनी पड़ा कितने पाँच कैसे बोलो कितने है में एक आया और मकार कितने पूरा कितना हुआ हाँ कितने लोगों मिल कर को मिलकर गिनती चार को गिनती करने गिर कितने लोग मिलकर गए पांच सौ पहुँच गए ईदम के ईद को अय हो जाएगा ईदम में ईद सब चार में से ईद चला गया और क्या बचेगा ईद को हो जाएगा अय क्या हो जाएगा ईदम ईदो अय सौ पुंशी सु रहते सु पर रहते, पर रहते तो लगे और कहाँ लगेगा नहीं सुबह पर ईद को हो जाएगा अय हु में ईद को जब कहेंगे इधर ष्ठ्यंत है षष्ठ्यंत होने के कारण ईद को अय अंतिम दह को आया होना चाहिए किंतु क्या होगा पूरा ईद भाग को ही निर्देश करता है सर्वादेश हो जाएगा अनिकाल से सर्वदेश और ईद ई ईद को ही कहता है ईद के स्थान पर हो जाएगा अय क्या हो जाएगा अय होने के बाद आगे क्या है शुकालों पर होगा कि शुद्ध से हल्ञा भ क्या बचेगा क्या रहेगा के ईद को हो द रहा अयम हो गया क्या रूप बनेगा अयम प्रतिपदिका क्या था इधम प्रथम आयोजन क्या मना अयम औ आने पर प्रा... प्रातिपदिका क्या रहेगा इदम।, इदम इदम अगर औ ये तेदा दिना मह शुत लगेगा विभूति पर में है कौन विभूति उसका अपवाद क्या है एदमो मह नहीं अपवाद है ईदमो तो मत उसका अपवाद है किंतु सु पर अभी क्या पर में है वहाँ इधमो मह प्राप्त है तो तेदा मह लगेगा क्या हो जाएगा अभी प्रातिपेदिक ईद म कह गया अद अ इधर क्या क्या क्या रहेगा अद अ औ इधर क्या अ नहीं म को हो जाने क्या सूत्र लगेगा अतो गुणे अपदांता दतो गुणे पर रूप में एकादेश अपता दत्त पदांत में हो तो ये सूत्र लगेगा अतो गुणे अपदांत से पर गुण पर में हो तो गुण क्या है अ गुण है अधे गुण अ ए ओ ये सूत्र पर में होने पर लगेगा या ए होने पर लगेगा अ हो अथवा ए हो अथवा ओ रहने पर लगेगा हरूपम एक आदेश क्या आदेश होगा पर रूपम पूर्व में क्या है अ में गुणों का अ ए, ए ओ कोई को दोनों मिल करके पर रूप एक आदेश होगा यहाँ क्या है इधर में अ है और आगे क्या है गुणों क्या है कहाँ से आया त्यादादनाम से मक्कार के स्थान पर हो गया अ और गुण है किस सूत्र से गुण संज्ञा होगी हाँ अ के बाद अ रहेगा किंतु पद संज्ञा अपदांत होना चाहिए अपदांत है पदांत है? है जो इधर में अ है अपदांत है अपदांत अ से पर अ गुण पर में है एकादश दोनों के स्थान पर क्या होगा अ तो क्या बन जाएगा इदा ईद क्या प्रत्यय क्या है इदा अगर ओ वृद्धि करो क्या हो जाएगा आगे सूत्र दस्य ईदमो दस्य मह सद विभक्तो दुम कर दो क्या बनेगा इम जस आने के बाद ईदम अग्रे जस तेदादिमह अतोगुण पर्व पहुँचगा क्या प्रतिपद बनेगा ईद अगरे अस जस सी लगेगा जस श्री से शी आदेश हो जाएगा आदिगुण हो जाएगा क्या रू बनेगा इदे आगे दस्य सूत्र शुद्धा कुमा कर दो क्या बनेगा में क्या रू बना भी अय इम इमे फिर बोलो इमे अयी आगे संबोधन बनना चाहिए तेदा देहे संबोधन नास्तुत्सर्ग त्यदा आदि में आने वाले शब्द का संबोधन नहीं नास्ती सीधा नहीं कह क्या कहते का, नास्ती तो उत्सर्ग ऐसा उत्सर्ग के सामान्य नियम है कहीं कहीं संबोधन है त्यदादि में भव भव तु हाँ कहीं कहीं उसके संबोधन होता है भवन भवन भी चांदे कहते हे भवन कहते तो उत्सर्ग है नहीं तो यह संबोधन नहीं बनेगा द्वितीय में क्या बनेगा ईदम अग्र ईदम अग्रे अम त्य दिन अतगुण पर रूप प्राथिपिदे क्या बना ईद अग्रे अम क्या सूत्र लगेगा अमी पूर्व क्या रूप बने इधम आगे दस च लगेगा हाँ दस च से द कर दो क्या रूप बनेगा इमम आगे अवमे में इम के बाद इदम अग्रे सस पहला सूत्र क्या लगेगा तेदादि नाम अत गुणे पर हो गया क्या प्रातिपदिक हुआ इद अग्रे शस क्या सूत्र लगेगा प्रथम यो पूर्व समण क्या रूप बनेगा इदास क्या बनेगा आगे सूत्र क्या लगेगा तेदादि नहीं तस्मा छसो न पुंसी क्या रूप बनेगा इदान क्या बनेगा इदान होने का दस्य से दुक म क्या बनेगा इम रूपना क्या बना इम इम इम सुष से बोल तृतीया कि प्राप्ति क्या है इदम क्या प्रत्यय क्या है अनाप्यक अना अकदम इदो नापि विभक्त कमेंगे कितने पद है दो पद है, एक पद है दो है, है, है चार पहला पद क्या है अनापी तीन पद अन कितने पद हुआ अक अककार से ककार रह करेगा आपी आप पर रह आप विभूति कोई है सो में आप कौन है कौन सी विभूति में आप कोई विभूति है क्या हाँ आप एक प्रत्याहार टा के आ से लेकर शुभ के पक प्रत्याहार बन जाएगा प्रत्याहार की सूत्र से बनेगा में आप प्रत्याहार में टा से लेकर के शुभ तक आ जाएगा सब आजादिया हला दिया दोनों है दोनों से ये आप पर रहते अन आदेश हो जाएगा अककार से इदम इदो अन ईद इद को अन हो जाएगा ईद को क्या होगा अन आप ही भी हो तो आप प्रत्याहार प्रत्याहारोह भी हो गया अन ईद को हो गया अन इदम के ईद इद को क्या करना अन्न प्र शब्द प्रातिपति क्या था इदम इदम के मकार को तेदा दिन अतोण पर हो गया क्या रो ईद ईद के ईद को हो जाएगा अन तो क्या बन जाएगा अन्न क्या बनेगा अन्न आगे प्रत्येक क्या है टा टा होने पर टा अंग सिंग शाम इना, इना हो जाएगा अन्न अगरे इन आदोग लगेगा क्या बनेगा अन कहा बोना भ्याम आने पर ईदम अगरे भ्याम तेत नाम और लगेगा डरना क्यों जोर बोलो क्या सूत्र लगे क्या पर में विभक्ति विभक्ति कौन है भ्याम की विभूति संज्ञा किस सूत्र से हाँ माँ को हो गया अह आगे सूत्र लगे अतोगुने यहाँ संज्ञा है ना नहीं बताओ स्वादिष् सर्वनाम स्थानीय सूत्र से पद संज्ञा है तो अतोगुणा लगेगा अपना भी करता है यहाँ पता संज्ञा देखो ईद इद ईद का जो अ है वो अपदांत है पदांत नहीं आगे क्या है भा में आगे अ है वो कहा द्वितीय अ कहाँ से आया केदार दिना मो हुआ वो पदांत में है, है? हाँ को जो हुआ वो पदांत का है उसके पहले अ है के है क्या किसका अ है ईद के अ है वह पदांत है अपदांत है गुणे गुण कहाँ से क्या है अ कहाँ से है यार्त तो अत तो तो गुणे लग जाएगा देखो पद संज्ञा तो हुई पदांत में अ नहीं में भी है पदार्त में अभी है किंतु ईद के जो अ है वो पदांत में नहीं है ईद के अ पदांत में है नहीं उसके पर में गुण मिलेगा हैं कहा से है यार अतुना लग जाएगा तो क्या रूप बनेगा ईद अगर क्या है भ्याम ईद भर सूत्र है हली लोप अक कार से दम इदो लोप आप अककार अककारस्य ककार रहित अनाप्य कैसे अक की अनुभूति है देखो पूर्व सूत्र कका रहे थे इदम के ईद इद को अनाप्यक में ईदम के ईद को अन्न करता है एक कहता लोप हो जाएगा स्थानीय क्या है ईद तानी क्या है ईद इद है ईदम के ईद आदेश क्या होगा लोप पहले क्या आदेश था अन था यहाँ लोप हो जाएगा निमित्त है आपी अनाप्यक में आप ही अनुभूति आप परे में हो तो किंतु हली विशेषण हलादो आपी हलाद आप हलाद आप कौन मिलेगा क्या भाव विश व्यस्त और शुभम क्या किसको लोप होगा ईद इद को ईदम के ईद को लोप होगा ईद को करेंगे तो ईदह षंत है ईद का जो लोप करेंगे वहां लगना चाहिए अलोन्त परिभाषा से किसका लोप होना चाहिए दकार का किसका लोप होना चाहिए दकार ईद के दकार का लोप होना चाहिए यहाँ कहते हैं नानर्थके लोन्त्य विधि अभ्यास विकारे अनर्थ के अलंत्य विधि अनभ्यास विकारे न अलोत्य विधि अलौंत्य परिभाषा से जो अंतिम वर्णक होता है अनर्थक में नहीं लगेगा समुदाय अर्थवान एक देशो अनर्थक इदम समुदाय का तो अर्थ है इदम के जो ईदी उसका क्या अर्थ मालूम है ईदम के ईद का कोई अर्थ है नहीं है इदम का कोई अर्थ है इदम शब्द का प्रातिवेदिक का अर्थ है ईदम के ईद का कोई अर्थ है नहीं है इसलिए अनर्थ कहने के कारण अनर्थ के अलवंत विधिर्ण अनर्थ में क्या अलवंत परिभाषा नहीं लगेगी किंतु जैसे लगता है भू धातु को द्वित्व करते तो भू भु, भू कागम होता है भू भू भु करके भू के करते भवते रह क्या करते भू धातु के अभ्यास को अ हो जाता है तो भू को पूरा होता है अलुंत पर से ऊ को हुआ तो वहाँ पूरा तो द्वित्व होने के बाद एक देश अनर्थक होते है अभ्यास का कार्य जब करेंगे वहाँ अनर्थक होने पर भी अलुंत विधि लग जाती है अभ्यास में जब कोई कार्य होगा अभ्यास धातु को दो बार दु तो हो गया भू से भू का गुब भूब अ तो पूरा भूब भूब इतने समुदाय का अर्थ है एक देश का अर्थ नहीं है एक देश, एक देश अनर्थक होने पर भी वहाँ अलवंत परिभाषा लगती है अनर्थक में अलुंत परिभाषा कहाँ लगेगी अभ्यास भी अभ्यास के कार्य में अभ्यास कार्य नहीं हो तो अनर्थक में अलवंत्य विधि yeah. नहीं अन अभ्यास विकार हो तो लगेगी क्या लगेगी अलंत्य विधि अनभ्यास विकार में अलवंत्य विधि अनभ्यास विकार में अलंत्य विधि नहीं लगेगी अभ्यास कार्य छोड़ेंगे तो कहीं अलंत परिभाषा नहीं लगेगी है अनभ्यास विकार में अलंत्य विधि लगती है नहीं लगेगी लगेगी अनाभ्यास विकार में अभ्यास कार्य नहीं होगा तो अलंत परिभाषा नहीं लगेगी अभ्यास कार्य नहीं तो अलंत परिभाषा लगती या नहीं लगती शुद्ध उपास में अलंत परिभाषा लगे या नहीं वो अभ्यास कार्य है क्या अनभ्यास कार्य नहीं अनाभ्यास विकार्य में अलंत विधि लगेगी तो फिर क्या हुआ नहीं लगेगी कैसे अनर्थक में नहीं लगेगी देखो अनभ्यास विकार्य में अलंत विधि कहाँ नहीं लगेगी अनर्थक में अर्थवाला में हाँ अनर्थक में नहीं लगेगी अनर्थक हो तो अलंत परिभाषा लगेगी लगेगी अनर्थक होने पर भी अलवंत परिभाषा लगती क्या लगती अभ्यास में ह अभ्यास भिन्न में नहीं लगेगी अभ्यास विकार में अलंत परिभाषा लगेगी हैं अभ्यास में अलंत प्रभाषा लगती है अनर्थक हो तो हैं अनर्थक होने पर भी लगेगी अभ्यास कार्य में अनर्थक में अलंत परिभाषा कहाँ अभ्यास कार्य में ओम निशा ने नटराज